अत्यंत रूप वाला क्या अत्यंत भिन्न रूप वाला तो पुरुष बुद्धि से भिन्न रूप वाला हो यह कहा गया आगे बताते हैं ना अत्यंतम विरूप की पुरुष बुद्धि से अत्यंत भिन्न रूप वाला नहीं है पुरुष बुद्धि से अत्यंत जैसे अत्यंत समान रूप वाला नहीं है वैसे अत्यंत भिन्न रूप वाला नहीं है कौन इसकी अपेक्षा तो किस कारण वाला नहीं है तो बताते हैं प्रत्ययनुपस्त्या की ये शुद्ध होने पर भी शुद्ध कौन है पुरुष शुद्ध कर दोष रहित विचार रहित की पुरुष शुद्ध होने पर भी प्रत्यय अनुपस्या प्रत्यानुपस्त्या प्रत्यानु करते हैं मतलब बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला है बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला है या बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला है पुरुष असौ करते सुधा शुद्धा या पुरुष शुद्ध होने पर भी प्रत्यय अनुसा बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला है या कहेंगे बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला है अब देखेंगे आगे यथा करते क्योंकि बौद्धम प्रत्यम अनुस्य क्योंकि पुरुष क्यों यथा क्योंकि अनुपस्थिति क्रिया कर का कर, करता है, है पुरुषा अध्याय कर लेना क्योंकि पुरुष बुद्धि की वृत्ति का साक्षात्कार करता है बुद्धम प्रत्यम है ना बुद्धम करते बुद्धि गुकी पुरुष बुद्धि के प्रत्यय को या बुद्धि की वृत्ति को का साक्षात्कार करता है बुद्धि की वृत्ति को तो बुद्धि की वृत्ति का साक्षात्कार करना बुद्धि की वृत्ति को जानना या बुद्धि की वृत्ति को अपने में जानना यही क्या है प्रति संवेदन करना है क्योंकि पुरुष बुद्धि की वृत्ति का साक्षात्कार करता है तो अनुपस्थन उसको देखता हुआ किसको देखता हुआ बुद्धि की वृत्ति को कि पुरुष बुद्धि की वृत्ति को देखते हुए आतरात्मा भी है ना कि बुद्धि की वृत्ति के रूप वाला न होने पर भी बुद्धि की वृत्ति बुद्धि की वृत्ति वृत्ति किसका रूप है वृत्ति बुद्धि की होती है ना तो वृत्ति बुद्धि का रूप है तो बुद्धि की वृत्ति के रूप वाला पुरुष है क्या बुद्धि की वृत्ति क्या कहोगे जो गोपति देखिए इसको सब अनुपस्या मतलब बुद्धि की वृत्ति को को साक्षात्कार करने पर भी या बुद्धि की वृत्ति को जानने पर भी अर्थात्मा अपी है बुद्धि की वृत्ति के समान रूप वाला न होने पर भी पुरुष का कोई परिणाम होता है क्या पुरुष की कोई अवस्था होती है क्या तो बुद्धि की वृत्ति होने पर भी तत्म का युग अर्थ है बुद्धि की वृत्ति के समान रूप वाला जैसा प्रतीक होता है प्रत्योग का क्या है प्रतीक होता है बुद्धि की वृत्ति के समान रूप वाला न होने पर भी बुद्धि की वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीक होता है जैसे देखो देखिए कि जल में चंद्रमा पे प्रतिबिंब पड़ता है तो जल में कंपन होने पर किस में प्रतीक होता है चंद्रमा में चंद्रमा में, में कंपन होता नहीं है ना तो बुद्धि की वृत्ति के समान रूप वाला या बुद्धि की वृत्ति के सम बुद्धि की वृत्ति के समान रूप वाला पुरुष होता है जैसे बुद्धि की वृत्ति सुखाकार है दुखाकार है तो इस प्रकार सुखाकार दुखाकार पुरुष होता है तो बुद्धि की वृत्ति के समान रूप वाला या बुद्धि की वृत्ति के समान स्वरूप वाला पुरुष न होने पर भी बुद्धि की वृत्ति के समान रूप वाला वह पुरुष प्रतीत होता है लग गया तथा उत्तम चा तथा उत्तम और वैसा कहा गया है और वैसा कहा है किसने कहा शिखाचार्य ने कहा है अपरिणाम ही भोगी शक्ति आपक्रमाचार की भोगशक्ति का सचेतन पुरुष यहाँ पर भो, भोक्ति यहाँ पर ध्यान देंगे योगशक्ति तो भोक्ता रूप शक्ति कौन है चेतन पुरुष चेतन पुरुष का विशेषण है अपरिणामी वो अपरिणामी चेतन का कोई परिणाम नहीं होता है परिणाम तो अचेतन पदार्थ का होता है और अप्रतिसंक्रमा आप्रतिसंक्रमा का अर्थ है कि संबंधित न होने वाली जो चेतन है ना तो चेतन का जड़ के साथ वैसा संबंध नहीं होता है जैसा कि जड़ जड़ का संबंध हो जाता है जैसा जड़ पदार्थों का परस्पर में संबंध होता है वैसा चेतन का किसी के साथ संबंध नहीं होता है चेतन किसी से संबंधित नहीं होता है किसी से लिफाईवान नहीं होता है तो यहाँ शक्ति के दो विशेषण है अपरिणामी और अपरसंक्रमाण तो इसका अर्थ हो जाएगा की परिणाम ये परिणाम से रहित या परिणाम को प्राप्त न होने वाली परिणाम को प्राप्त न होने वाली तथा संबंध से रहिते परिणाम को प्राप्त न होने वाली तथा संबंध से रहित भोक्ता शक्ति शक्ति का परिणामी परिणामी अर्थ कौन है दृश्य दृश्य बुद्धि न कि पुरुष परिणामी अर्थ बुद्धि में संबंधित जैसा होकर के प्रति संक्रांत युना परिणामी अर्थ कौन है बुद्धि की परिणामी अर्थ बुद्धि में प्रणामी यथ बुद्धि में संबंधित जैसा होकर प्रणामी या बुद्धि में संबंधित जैसा होकर बुद्धि के साथ पुरुष का क्या बताया संबंध जैसा मतलब जैसा अचे अचे का संबंध होता है वैसा पुरुष का बुद्धि के साथ संबंध होगा क्या hmm. इसलिए संबंधित जैसा होकर सर वृत्तिमस्थिति की बुद्धि की वृत्ति का अनुभव करता है बुद्धि की वृत्ति का अनुभव करता है या बुद्धि की वृत्ति का उपदृष्टा होता है बुद्धि की वृत्ति को जानता है दुबारा देखेंगे कि की अपरिणामी अपरिणामी तथा संबंध रहित चेतन पुरुष परिणामी परिणाम रहित तथा संबंध रहित चेतन पुरुष है परिणामी अर्थ है बुद्धि में संबंधित जैसे होकर परिणामी जैसे कौन है बुद्धि में बुद्धि में संबंधित जैसे होकर बुद्धि की वृत्ति को जानता है बुद्धि की वृत्ति को उपदृष्टा होता है लग जाएगा तस्याचा क्या तस्या और तस्या से क्या लेना बुद्धि से और बुद्धि से प्राप्त हुई चेतन बुद्धि से प्राप्त हुई चेतनता चैतन्य है ना तो चैतन्य से चेतनता चेतन शब्द से स्वार्थ में कर देंगे तो क्या बन जाएगा चैतन्य और नहीं नहीं नहीं चेतन शब्द से भाव में स्वयं कर देंगे तो क्या बन जाएगा चैतन्य है तो भाव में स्वयं करने पर चैतन्य और भाव में सर चेतनता तो बात एक ही है चेतन और चेतनता एक ही है अब देखेंगे किसका कि शक्ति का तो सत्या से भोक्त शक्ति लेंगे भौक् शक्ति कौन है पुरुष ठीक है और उस भोक्तृशक्ति से या पुरुष से उस भोक्तृशक् रूप पुरुष से प्राप्त प्राप्त हुए चेतनता रूप प्रतिबिंब वाली प्राप्त हुए प्रतिबिंब पड़ता है, या पुरुष का में क्या है? तो लगाएंगे और भौतिक शक्ति पुरुष से प्राप्त हुए चेतनता रूप संबंध वाली क्या कहेंगे चेतनता रूप ध्यान देंगे की बुद्धि में चेतनता बुद्धि में चेतनता प्रतीत होती है तो चेतनता है किसकी है चेतन पुरुष की जैसे कि की जफा कुसुम की संधि से रक्त वर्ण किसमें प्रतीत हो जाता है वैसे पुरुष के सन्निधि से पुरुष की चेतनता किसमें प्रतीत होती है तो लगाइए और भोक्ति शक्ति पुरुष से प्राप्त हुई चेतनता रूप संबंध वाली चेतनता रूप चेतनता रूप सम्बन्ध वाली अथवा कहेंगे चेतनता रूप प्रतिबिंब वाली भी कह सकते हैं चेतनता रूप प्रतिबिंब वाली भी आप कह सकते हैं अच्छा चेतनता के बुद्धि बुद्धि वृत्ति वृत्ति का है ना तो चेतनता रूप संबंध वाली कौन है हाँ चेतनता रूप संबंध वाली वृत्ति यहाँ समझ रहे हैं ना समान है ना, ना? चेतनता रूप प्रतिबिंब कौन होगी बुद्धि की वृत्ति की बुद्धि ध्यान लेना पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में है और वृत्ति भी क्या है बुद्धि का परिणाम है इसलिए कह है सकते हैं पुरुष का बुद्धि की वृत्ति में कह सकते हैं अब ध्यान देंगे कि पुरुष से प्राप्त हुई चेतनता रूप संबंध वाली कौन बुद्धि की वृत्ति और बुद्धि की वृत्ति का अनु अनुकार मात्र है ना कि बुद्धि की वृत्ति का अनुकरण करने से या बुद्धि की वृत्ति का अभिमान करने से मतलब बुद्धि की वृत्ति को अपने में मानने से बुद्धि की वृत्ति को बुद्धि की वृत्ति का अनुकरण मात्र करने से मतलब बुद्धि की वृत्ति को अपने में मानने से जिसे सुखी अहम तो ये सुखाकार बुद्धि की वृत्ति किसमें है ये सुखाकार वृत्ति किसमें है बुद्धि में और मानता किसमें है अपने में पुरुष अपने मानता है तो क्या बोलता है सुखी अहम दुखी अहम तो ये क्या हो गया कि बुद्धि की वृत्ति का अनुसरण करना मतलब बुद्धि की वृत्ति को अपने में मानना बुद्धि की वृत्ति को अपने में मानने के कारण बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा का अर्थ है बुद्धि की वृत्ति के समान गुफ वाली बुद्धि की वृत्ति के समान गुफ वाली ज्ञान वृत्ति का होता है बुद्धि की वृत्ति के समान गुफ वाला कौन होता है पौषे बोध पौसे बोध का अर्थ है पुरुष के द्वारा होने वाला बोध या पुरुष के द्वारा होने वाला प्रकाश तो बुद्धि की वृत्ति के समान गुफ वाला क्या होता है पौषे बोध ध्यान देना बुद्धि की वृत्ति जब घटाता रहोगी तो बोध कैसा होगा घट ज्ञान वन अहम और बुद्धि की वृत्ति पटाघा होगी तो कैसा होगा पट ज्ञान ऐसा बुद्धि की वृत्ति सुखाकार है सुख रूप है तो सुख ही लगाएंगे चा तस्या और उस भोक्तिक शक्ति से प्राप्त हुए चेतनता रूप सम्बन्ध वाली या चेतनता रूप प्रतिबिंब वाली बुद्धि की वृत्ति का अनुकरण मात्र करने से या बुद्धि की वृत्ति को अपने में मानने से बुद्धि की वृत्ति को अपने में मानने से मतलब भौक् शक्ति से प्राप्त हुए चेतनता रूप संबंध वाली बुद्धि की वृत्ति का अनुकरण मात्र करने से या बुद्धि की वृत्ति को अपने में मान्य से बुद्धि वृत्ति के समान रूप वाला पौसे वृत्ति होती है पौषे वृत्ति ऐसा कहा जाता है वृत्ति ऐसी को अनुव्यवसाय है ना घट गया हूँ व्यवसाय क्या हुआ बुद्धि वृत्ति आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है सदर्थ एव दृश्य आत्मा तो इसको लगाइए यहाँ पर पुरुष के लिए पुरुष के लिए ही दृश्य से आत्मा आत्मा का स्वरूप पुरुष के लिए ही दृश्य का शुरू होता है जो तो दृश्य प्रपंच है ये किसके लिए है पुरुष के लिए है जो संघात होता है वो पर के लिए होता है है नो संघात होता है वो जैसे कि मकान जो है ना ईट पत्थर और सीमेंट का संघात है ये किसके लिए है पर के लिए है किसी के रहने के लिए है और शरीर भी दे इंद्री का संघात है तो किसके लिए है पर के लिए है चेतन के प्रयोजन के लिए है तो यहाँ पर जो दृश्य से आत्मा जो दृश्य का स्वरूप है दृश्य ध्यान देना ये क्या है कि प्रकृति से लेकर अहंकार प्रकृति से लेकर भूत पर सब कुछ क्या है दृश्य है इसमें पुरुष के साथ बुद्धि का हेतु होने से ही क्या होता है पुरुष के साथ बुद्धि का संयोग होने से सब कुछ दृश्य हो जाता है ना वैसे प्रकृति से ले लेकर जब कहा जाए कि संबंध दुख का कारण है तो वहाँ पर किस दृश्य को आप पकड़ेगा उस समय बुद्धि को किसको पकड़ेंगे हाँ क्योंकि पुरुष के साथ बुद्धि का संबंध होने से ही हम सबको जानते है न पुरुष के साथ पुरुष का बुद्धि के साथ संबंध होने से सभी दृश्यों के साथ संबंध हो जाता है तो पंक्ति लगाएंगे पुरुष के लिए ही दृश्य का स्वरूप है दृश्य का स्वरूप किसके लिए है पुरुष, पुरुष, लिए। पुरुष के लिए है यहाँ पर देंगे, ये पुरुष के लिए मतलब पुरुष पुरुष को पुरुष के भोग और अपने पुरुष के पुरुष के लिए अर्थात पुरुष के भोग और अप के लिए ही दृश्य का स्वरूप होता है यदि दृश्य प्रपंच न हो शरीर इंद्री रूप दृश्य न हो तो भी क्या है कि कोई प्राचीन कर्मों के फल भोग होगा भोग नहीं हो पाएगा और दे इंद्री ना हो तो अभग्रह की साधना हो पाएगी तो फिर से लिए क्या होगा अभग्रिका करूर तो तो इंद्र बिना साधना भी नहीं होती है ना अब ध्यान देना तभी सृष्टि ईश्वर की करुणा मूलक मानी जाती है सृष्टि कैसे ईश्वर की जो है ना सृष्टि करते हैं देव इंद्री प्रदान करते है की साधना करके यह अविद्या से निवृत हो जाए रूप संसार से मुक्त हो जाए करते हैं और हो जाएगा। पुरुष के लिए ही अर्थात पुरुष के घोल और के लिए ही दृश्य का स्वरूप होता है तो पंक्ति लगाएंगे दृष्टि रूप से, से। पुरुष से, दृश्य रूप पुरुष से मतलब इस तरह से क्या हुआ चेतन रूप पुरुष है तो चेतन रूप पुरुष की कर्म रूपता को प्राप्त हुआ ऐसा लगाएंगे चेतन रूप पुरुष के ज्ञान की कर्म रूपता को प्राप्त होने वाला दृश्य है देखो ध्यान देना घटम जाना पटम जाना तो ज्ञान का कर कर्म कौन कर है घटपट सुखम जाना दुखम जाना तो ज्ञान का कर कर्म कौन है तो चेतन पुरुष के यहाँ उसका ज्ञान का अध्ययन अध्ययन कर सकते हैं चेतन पुरुष के ज्ञान की कर्म रूपता को प्राप्त होने वाला दृश्य है चेतन पुरुष के ज्ञान का कर्म बनने वाला है, ज्ञान का कर्म बनने वाला जो ज्ञान का कर्म बनेगा वो ज्ञान का विषय भी बन जाएगा ना हाँ जो ज्ञान का कर्म हो वो होगा वो क्या होगा घट ज्ञान का विषय घट और घट ज्ञान का कर्म घटम जाना भी ज्ञान का कर्म वही है ना तो चेतन पुरुष के ज्ञान की कर्म रूपता को प्राप्त होने वाला दृश्य है या चेतन पुरुष के ज्ञान का कर्म बनने वाला दृश्य है या ज्ञान का विषय बनने वाला दृश्य लगा सकते हैं ना किस पद का अध्ययन करेंगे ज्ञान से चेतन पुरुष के ज्ञान का विषय बनने वाला दृश्य है वैसे ऐसा भी कह सकते हैं अध्याय यदि ना करना हो तो चेतन पुरुष की क्या भोग विषय बनने वाला दृश्य है चेतन पुरुष का भोग विषय बनने वाला पर करके लगा लेना आपकी स्पष्टीकरण के लिए अच्छा है कि चेतन पुरुष के ज्ञान का कर्म बनने वाला दृश्य है या चेतन पुरुष के ज्ञान का विषय बनने वाला दृश्य है इसी कर्त इसलिए तदर्था योग कर चेतन रूप पुरुष के लिए ही दृश्य से आत्मा भवती दृश्यता भी स्वरूप होता है मतलब किसके लिए चेतन पुरुष के लिए ही मतलब चेतन पुरुष के भोग और उ के लिए ही दृश्य का स्वरूप होता है प्रतिलब्धात्मक तत्व रूपम कर दृश्य रूपम अर्थात दृश्य किन्तु पुरुष के द्वारा दृश्य अनुभूत होता है प्रतिलब्धात्मक का क्या है अनुभूतम जिसका अनुभव किया जाए उसे क्या कहते हैं अनुभूत तो पुरुष दृश्य अचेतन प्रकार करता है तो दृश्य कैसा हुआ जिसका अनुभव किया जाए उसे कहते हैं तो का से किंतु पुरुष के द्वारा अनुभूत दृश्य होता है तत्वरूपम से क्या लेना है दृश्य से स्वरूप या दृश्य किंतु पुरुष किंतु दृश्य पुरुष के द्वारा अनुभूत होता है दृश्य पुरुष के द्वारा अनुभूत होता है ध्यान देंगे कि जन्व से वित्ती क्या है है, दृश्य पदार्थों का नो करते आया है, है? जब वो क्या है कि अलग अलग समझ लेता है ये, ये पुरुष है तब उसको क्या हो जाता है अपवर्व तब क्या हो जाता है अपगर्व हो जाता है ना, तो जब भिन्नत्वेन अनुभूत होगा दृश्य तब क्या हो जाएगा अपवर्व जब दृश्य पुरुष से भिन्नवे अनुभूत होगा तब क्या हो जाएगा अपवर् और जब तक भिन्नत्व अनुभूत न हो तब तक क्या होगा बंधन होगा भोग कहा जाएगा भो? बंधन होगा है ना जैसे ध्यान देना कि अपने से भिन्नवे समझ लिया दृश्य प्रपंच को बुद्धि अपने से भिन्न है बुद्धि अपने से भिन्न है अपना स्वरूप नहीं है अपने से अलग है दृश्य है हम दृष्टा है ये जड़ है हम चेतन है इसका समझने से अवर्व हो जाता है और जब इस प्रकार नहीं समझ पाते हैं तो क्या होता है तादाद में समझने के कारण बुद्धि के धर्म को खराब नहीं मान लेते अब भी ध्यान देंगे में आया था ये तो यहां भी बताया जा रहा है कि भोग और अकबर के दो ही प्रयोजन है तो भोग तो जन्म जन्मांतर से चल ही रहा है और जब अकवर यदि हो जाए विवेक ख्या होने से क्या हो गया अकबर के तब फिर अब कुछ रहा तो अकबर होने से क्या हुआ कि सब कुछ हो गया भोग भी पूरा हो गया ना अब तो कुछ बचा नहीं अब ये शांधकारिका में आया था की प्रकृति अस्ति में बची ईश्वर कृष्ण ने शांधिका में कहा कि प्रकृति से अधिक सुकुमार कोई नहीं है ऐसा मेरा निश्चय है जैसे कि कोई लज्जाशील कुल वधु पर पुरुष के लज्जाशील कुल वधु पर पुरुष के द्वारा देखी जाती है नहीं देखी जाती है तो अब यदि कोई पर पुरुष उसको देख ले तो फिर पुनः उसके सामने प्रकट होगी पुनः उसके सामने नहीं जाएगी तो इसी प्रकार जो है ना प्रकृति के समान नहीं के समान कौन है प्रकृति, यानी एक बार पुरुष उसको ठीक से समझ ले, ठीक से उसको देख ले किस प्रकार की ये मेरे से भिन्न है तो फिर प्रकृति उसके सामने दृश्य बनकर उपस्थित होगी नहीं होगी संकट लगाया तो यदि को, यदि कोई प्रकृति को अपने से भिन्न देख ले प्रकृति को अपने से भिन्न समझ ले तो उसके सामने दृश्य बनकर उपस्थित नहीं होती उसके सामने नहीं जाती ऐसा कुल बनो पर्दा प्रथा उत्तर भारत में पंजाब को छोड़कर सब जगह है पंजाब में कम है ऐसी पर्दा प्रथा होती है कि महिलाएं क्या है कि सिलकू ढक करके रखती है आपने देखा है राजस्थान में ज्यादा है तो उसमें वो तो वो जो विवाहिता स्त्रिया होती है तो जब ससुर अपने ससुराल आती हैं तो उनको गांव के लोग या लोग नहीं देख सकते हैं और ढक घर से बाहर निकलेंगे फिर ढक्कर की निकलती है और घर के अंदर भी हमेशा सिर नहीं बोलती है ससुर और ज्येष्ठ ये कभी भी मुख नहीं देख सकते हैं इसलिए यदि छोटे भाई का विवाह हो गया तो बड़ा भाई समझिए घर से बाहर होता है घर में नहीं रहता मतलब तो उसका या तो घर से अलग दूसरे मकान में रहेगा या उसका प्रकोष्ठ बाहर की ओर होगा अंदर नहीं होगा और ससुर भी भोजन भोजन करने आएंगे तो बाहर खासते हैं जैसे ससुर तो ये नियम है दरवाजे पर आएंगे <coughs> तो वो जो बधु होंगी घर की वो घूट घुट करेंगे भोजन वोजन परोसना है फिर ढक परोस देंगी भोजन करके उनको जाना पड़ेगा इन मर्यादा ऐसी है शायद महाराष्ट्र में इतना नहीं है नही है ना हाँ इधर उत्तर में है शायद गढ़वाल में भी इतना नहीं है पर है इधर राजस्थान में बिहार में भी है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इधर सब जगह है पंजाब में कुछ कम है आधुनिकता है ना थोड़ा इतने ही इतना तो पूरा देखते रहो उनको इस तरह ढके भविष्य मर्यादा है उनको कोई देखता नहीं है ऐसा बहुत मर्यादा होती है राजस्थान में तो क्या है के का नाखून भी कोई नहीं देख पाएगा गाँव की महिलाएं ऐसी देखती है पैर का नाखून भी कुछ देख नहीं सकता ना कोई फिर देख सकता है यही पुरानी मर्यादा है यहाँ से अब तो घोड़ी जैसे इस्लाम की होते हैं। वो गया। नारी की स्वतंत्र स्वतंत्रता तो है भारतीय संस्कृति में लेकिन कुछ शिखलता नहीं आजकल स्वतंत्रता के नाम पर मनमाना आचरण हो रहा है जो भी अच्छा नहीं है मुस्लिम देशों में तो अभी भी ये स्त्रियों को पढ़ने नहीं देते हैं खैर ये तो अनुचित है शिक्षा में अधिकार तो है ही लेकिन सर शिक्षा तो बुरी ही है और वहाँ क्या है ये पिक्चर पूर्णता बंद है मुस्लिम देशों में।, में पाकिस्तान मुस्लिम पाकिस्तान क्या है अरब देश नहीं है अरब देशों में पिक्चर नहीं है सिनेमा नहीं है मजिला सौ बंद है शराब की एक भी दुकान नहीं होगी मांग खाते हैं तो शराब कोई पी लिया तो फांसी सीखे लटका देंगे बहुत कठोर दंड है इस्लाम में शराब नहीं है सिनेमा घर नहीं है और टीवी पर भी वहाँ पर महिलाएं किसी कार्यक्रम में नहीं होती है समाचार वाचिका भी महिलाएं नहीं होंगी कदाचित किसी कार्यक्रम में आई भी तो उनको बहुत ऐसे हिदायत दी जाती है कि सिर ढक के रखना है और और ऐसे अपने शरीर को ढकना है कि उधार का कोई समझ भी आए किसी इतना ज्यादा उभर सक ऐसा है श्रृंगार तो वहां नहीं कर सकती है या तो जल्द रहती है ना यहाँ महिला हिंदुस्तान में आभूषण नहीं पहन सकती है।, है तो ऐसा के बड़ी मर्यादा है इस्लाम में और हिंदुस्तान में सब मर्यादा समाप्त हो गई है कल युवा गया घोर ये शिक्षा तो हिंदुस्तान में मना नहीं है शिक्षा बहुत बुरी है अलग अलग ये शिक्षा होनी चाहिए तो ये लज्जाशील कुल वधु जो संघ में दिया है वो इस तरह का है जैसा बृहस्पति स्मृति में तो औरतों के जो है ना सिर्फ ढकना बताया गया है, इस में बताया है। मतलब दक्षिण में भी नहीं है तमिलनाडु आंध्रा में भी नहीं है मेरे कर्नाटक में भी नहीं है वहाँ तो पुत्र बधू और पुत्री या समान रहते हैं घर में है ना वैसे पुत्री रहेगी वैसे पुत्र रहेगी और ये उत्तर में ऐसा नहीं है पुत्री के रहने के दूसरे ढंग पुत्र बधू दूसरे ढंग रहेगी ऐसा होता है क्या है तो वही है यहाँ पर की बात आई तो मैंने बता दिया अपंक्ति लगाएंगे तू किंतु पर रूपण कर पुरुषेण किन्तु पुरुष के द्वारा दृश्य स्वरूप अनुभूत होता है भोगतायाम कृत्याम ये भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन संपन्न होने पर या ऐसा समझ लेंगे कि बुद्धि के द्वारा भोग और रूप रूप अपच संपन्न होने पर या भोग और अपवर्ग रूप प्रपंच प्रयोजन भोग अपना अर्थ है ना? अर्थ का मतलब पुरुषार्थ भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुषार्थ की सिद्धि होने पर पुरुष के द्वारा वह दृश्य दिखाई नहीं देता है पुरुष के द्वारा वह दृश्य दिखाई कब दिखाई नहीं देता है भोग तथा के रूप संपन्न होने पर पुरुष के द्वारा वह दृश्य दिखाई दृश्य उसको दिखाई नहीं देता है किसके द्वारा पुरुष के द्वारा दृष्ट प्रपंच दिखाई नहीं देता पुरुष से दृश्य प्रपंच को नहीं देखता है एक बार देखेंगे किंतु पुरुष की किन्तु दृश्य पुरुष के द्वारा अनुभूत होता है तथा भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन के किए जाने पर भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन के किए जाने पर या भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन के संपन्न होने पर पुरुष के द्वारा हुआ दृश्य दिखाई नहीं देता है फिर दृश्य उसके सामने आएगा नहीं आएगा दृश्य नहीं, नहीं आएगा तो क्या प्रकृति दृश्य तो है विभिन्न रूपों में प्रकृति ही है ना देषय रूप में महादादी रूपों में कौन है और दृश्य प्रकृति सामने नहीं आती है स्वरूप हानाद अत्यनाशा प्राप्त तो कहते हैं कि स्वरूप हानाद की स्वरूप की स्थिति न होने से इसका नाश प्राप्त होता है स्वरूप की स्थिति न होने से जो जिसको जिसको विवेक अपर्ग हो गया जिसको छाती हो गई जिसको मुक्त हो गया उसके सामने दृश्य स्वरूप उपस्थित होगा तो स्वरूप अनाद का अर्थ है की दृश्य स्वरूप की उपस्थिति न होने से दृश्य स्वरूप की उपस्थिति किसके सामने मुक्त के सामने तो ऐसा लगाएंगे मुक्त के समक्ष मुक्त के समक्ष दृश्य स्वरूप की उपस्थिति न होने के कारण अश दृश्य का नाश प्राप्त होता है मुक्त के समक्ष दृश्य स्वरूप की उपस्थिति न होने से स्वरूप हनाथ करते दृश्य स्वरूप की उपस्थिति न होने से दृश्य का नाश प्राप्त होता है तू नु ना उसका नाश नहीं होता है किसका दृश्य का नाश प्राप्त होता है ये शंका है का, का है कि कि इसका नाश नहीं होता है अकस्मात किस कारण नाश नहीं होता है तो बताते हैं जो ऐसा कहते हैं ना कि विवेक ख्या हो गई या साक्षात्कार हो जाए तो साक्षात्कार होने पर प्रपंच नहीं रहता है कहा करते हैं ना लोग ये कि क्या होता है कि आत्मा का साक्षात्कार होने का पर कार्य सहित अज्ञान का नाश हो जाता है कार्य सहित अज्ञान का नाश हो जाता है तो उनके अनुसार अज्ञान का कार्य क्या है ये सम्पूर्ण जगह तो अज्ञान न रहने पर अज्ञान का कार्य नहीं रहता है योग सिद्धांत में क्या है कि ज्ञान होने पर ज्ञान होने पर अज्ञान तो निवृत्त होगा पर यह संसार निवृत्त नहीं होगा संसार अज्ञान का कार्य नहीं है संसार अज्ञान का कार्य तो बंधन है अज्ञान का कार्य क्या है बंधन है जो दे के साथ जो तादात्म्य है जो बंधन है सुख सुख मोह है ये सब अज्ञान का कार्य दृश्य संसार अज्ञान का कार्य नहीं है ये तो संकल्प ईश्वर की रचना है सत्य श्री स्वर की रचना है तभी झूठ बहुत बोलते हैं जो लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान से कार्य सही ज्ञान का नाश होता है वो हमेशा झूठ बोलते हैं फिर दिखाई क्यों देता बोले दिखाई कहाँ देता है? है क्या क्या सब बोलते हैं तुम तो मेरे बोले प्रमा है ही नहीं पहले जैसा रोटी खाता था ज्ञान होने पर भी वही रोटी खा रहा है अज्ञानी जिस दरवाजे से निकलता है ज्ञानी भी उसी दरवाजे से निकलता है विवाह से क्यों निकल जाता है यदि संसार है ही नहीं तो फिर दरवाजे से क्यों निकलता है दीवार से निकल जाएगा वो हम्म अच्छा कुछ है ही नहीं तो रोटी क्यों खाता है थाली क्यों नहीं खा लेता है ज्ञानी के लिए कुछ नहीं रहते हैं सब पागलपन के अलावा कुछ नहीं ये सब बोलना सीधी बात है ज्ञानी का रागत द्वेष मोह सब निगृत हो जाता है ज्ञानी के लिए सब कुछ परमात्मा है ज्ञानी के लिए सब कुछ क्या है ये कहना तो ठीक है लेकिन ज्ञानी के लिए कुछ है ही नहीं है सब बोलना जो है ये सब पागलपन के अलावा कुछ नहीं उन्मत्त वाप है कुछ भी नहीं है ना और तो सब कुछ है दवाई भी खाएंगे गोली भी खाएंगे ठंडी भी लगेगी गर्मी भी लगेगी और गोले कुछ नहीं है कुछ ऐसा ही नहीं है इस बार तो भजन न करने से फैल जाता है लोगो में कि ज्ञानी का सोच मुंह नष्ट हो जाता है और भगवान के अतिरिक्त उसके लिए कुछ नहीं है सब में भगवान को देखता है ये बात तो सही है पर कुछ भी नहीं है कार्य सहित प्रसंख का हो गया बात बनती है उसमें है ना गीता में क्या है प्रकृति में क्या और और दोनों को अनादि अनंतवती ये उसमें है गौ मतलब प्रकृति अनादी की आदि और अंत से रहित है ये उपनिषद का है ये निकालना ये वेदांत रखा है वही सिद्धेश्वर के पास पीछे आ, हाँ ये प्रकृति आदि अंत से रहित है आदि से रहित है और अंत से रहित है ये एक में है हाँ मंत्रिकोपनिषद में है मंत्रिकों के सद में है कि आदि और अंत से रहित है प्रकृति का कोई विनाश होता नहीं है बहन बनी भी है और प्रकृति का ही नाश हो जाए ना तो फिर, फिर एक के ज्ञान होने से क्या हुआ संसार समाप्त हो गया तो सब हो जाना चाहिए पर ऐसा कुछ नहीं है तो अज्ञान तो नष्ट होता है लेकिन प्रकृति नष्ट नहीं होती है यही यहाँ पर बताया गया है जो अभी आया है ये ईश्वर के सत्य संकल्प से रचना हुई है संसार की ये बनी रहती है जो ईश्वर की उपासना करता है जिसको विवेक छाती होती है वो मुक्त हो जाता है संसार तो बना ही रहता है अब उसके लिए ध्यान देना आप कमरे में बैठे हैं आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है तो आप ये कहने लगे की अमरीका अमरीका सबका नाश हो गया है तो आपको बुद्धिमान कहेंगे की मूर्ख कहेंगे तो वही अक्वा का मेढक बोले कुछ नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा तो बात है कि ज्ञान होने पर जो है ना दृश्य संसार की अनुभूति नहीं है होनी भी नहीं चाहिए ज्ञानी को परमात्मा की अनुभूति होना चाहिए अब उस स्थिति में कहा जाए कुछ है ही नहीं तो क्या कहा जाएगा क्या कहा जाएगा उसको बुद्धिमान कहेंगे मूर्ख कहीं ओकार को यदि ज्ञानी ज्ञानी जो नहीं कहता है ज्ञान होने पर तो सब एक अलग ही स्थिति होती है जो चिल्लाते रहते हैं ना वचिक ज्ञान वाले उनका ही सब ये है कहना। सभी कहते हैं ना सृष्टि से पहले जो शंकर भाष्य पढ़ते हैं ना नाम रूप विभाग से रहित रहता है सब कहा जाता है ना इसीलिए कहा जाता है आचार्य तो ठीक ही लिखते हैं और पर ये सब बहुत बहुत ऐसा भूलमिल हो गया है सब ये ध्यान देंगे सिर सिर की पीड़ा मिटाने के लिए सिर कटा लेना कोई बुद्धिमत्ता है न? तो वही है छुट्टियों का समन्वय करने कोई चले अरे ये सूटी बैठ तो का प्रसादन करती है कल्पित का करती है का करती है, उसका करती है बस ये ठीक है तो समन्वय बताना तो वही है जैसे की, की समन्वय करना ही नहीं आता तो यहाँ देखेंगे कृतार्थम प्रति तो मैंने क्या बताया कि ये जो संसार अज्ञान का कार्य नहीं है अज्ञान से बंधन है बस ये समझ लेना संसार में कृतार्थम प्रति नष्टम अनष्टम प्रति प्रति मुक्त मुक्त के नष्ट नष्ट होने पर भी अनष्टम नहीं हुई है कौन प्रकृति ये मुक्त के प्रति रस अदर्शनीय है ना नदर्शनीय है कि मुक्त के प्रति अदर्शन को प्राप्त होने पर भी अनष्टम की अदर्शन को प्राप्त मतलब मुक्त के प्रति आदर्शन को प्राप्त होने पर भी वास्तव में आदर्शन को प्राप्त नहीं हुई है या मुक्त के प्रति आदर्शन को प्राप्त होने पर भी अन्य के प्रति आदर्शन को प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि वह अन्य के प्रति भी सामान्य रूप से है क्योंकि वह अन्य के लिए भी सामान्य रूप से है जैसे जो संसार है ना जो प्रपंच है ना जो दृश्य है ना एक के लिए है की सबके लिए है अच्छा लेकिन जिसको जो दिव्य ख्या हो गई साक्षात्कार हो गया उसको परमात्मा से अतिरिक्त तो संसार नहीं है ना अच्छा लेकिन अन्ने के लिए अभाव हो गया, गया नहीं हो गया ना तो वही बताते हैं कि मुक्त के प्रति दृश्य नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं हुआ है क्योंकि दृश्य अन्य के प्रति भी सामान्य रूप से रहता है क्योंकि वह अन्य के प्रति भी सामान्य रूप से है अन्य के प्रति भी रूप से एको वही एक के के लिए वो एवादनी लिए। सब ध्यान देंगे एकम एकम का। तो तो है ना? पुरुषम तो प्रति एक कृतार्थ पुरुष के प्रति या एक मुक्त पुरुष के प्रति एक मुक्त पुरुष के प्रति दृश्य आदर्शन को प्राप्त होने पर भी दृश्य नष्ट होने पर भी नष्टम अपी करते है नाशम एक मुक्त पुरुष के, के प्रति दृश्य नाश प्राप्त होने पर भी प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि वह दृश्य रूप से विद्यमान है।, है अन्य पुरुष के प्रति भी सामान्य रूप से सामान्य रूप से सबके लिए है विशेष रूप से किसी एक के प्रति नहीं है की एक के एक के लिए अदर्शन होने से अदर्शन ही हो जाए ध्यान देंगे इसी का स्पष्टीकरण है कुशलम पुरुषम प्रति ना अपुषान प्रति नी ऐसा लगा लेना जीवन मुक्त या विधेय मुक्त पुरुष के प्रति जीवन मुक्त या विधेय मुक्त पुरुष के प्रति दृश्य नाश को प्राप्त होने पर भी अकुशलान करते है संसारी जीवो संसारी पुरुषों के प्रति ना कृतार्थम संसारी पुरुषों के प्रति वो कृतार्थ नहीं हुआ है कौन दृश्य कब कृतार्थ होता है अपवर्ग को प्रदान करके भोग और दोनों को प्रदान करके क्या होता है दृश्य कृतार्थ होता है तो संसारी तो पुरुषों के प्रति कृतार्थ हुआ है नहीं तो जीवन मुक्त या विदय पुरुष के प्रति दृश्य नाक को प्राप्त होने पर भी संसारी पुरुषों को प्रति नाक को प्राप्त नहीं हुआ है या संसारी पुरुष के प्रति कृतार्थ नहीं हुआ है संसारी पुरुष के प्रति कृतार्थ नहीं हुआ है मतलब संसारी पुरुष के प्रति उसने भोग और स्वर्ग रूप को सिद्ध नहीं किया है इति इसलिए संसारी पुरुषों के ज्ञान से इसलिए संसारी पुरुषों के ज्ञान का कर्मरूप विषय बनकर संसारी पुरुषों के ज्ञान का कर्मरूप विषय बनकर कौन दृश्य दृश्य क्या बनेगा ज्ञान का कर्म बनेगा या ज्ञान का विषय बनेगा तेराम नाम पुरुषा नाम ये संसारी पुरुषों के, के ज्ञान का कर्म रूप विषय हो, होता है कर्म रूप विषय होता है लग जाएगा इसीलिए ध्यान देना मैंने बताया था ना पुरुष से कर्म रूपता आवंदम तो था ना तो हमने ज्ञान का अध्ययन बताया था न पुरुष के ज्ञान का कर्म बन करके कर्म ही विषय होता है इसको उसको मिला के करना लभते एव पर रूपेण आत्मस्वरूपुरुषेण और पुरुष के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करता है कौन है दृश्य ध्यान देना यदि चेतन पुरुष के साथ संबंध लेना हो तो ये इसी रूप में रहेगी तो दृश्य को जो स्वरूप प्राप्त होता है किसके द्वारा वही मतलब है पर रूपेण कर चेतन के द्वारा दृश्य आत्मस्वरूप लेतन के द्वारा पुरुष अपने स्वरूप को नहीं पर रूपेण चेतन के द्वारा अपने स्वरूप को कौन प्राप्त करता है कि दृश्य चेतन के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करता है अतच्यात और इस कारण किस इस, इस कारण इसलिए दृग दर्शन शक्तियों शक्ति और दर्शन शक्ति की नित्यता होने के कारण दृश्य शक्ति कौन हुआ पुरुष और दर्शन शक्ति कौन हुआ दृश्य प्रमल दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की नित्यता होने से दोनों ही नित्य है ना दर्शन शक्ति कर है दृश्यु दृश्य दृश्य बुद्धि नित्य है नित्य मतलब परिणामी नित्यता है कूटस्थ नित्यता नहीं है चेतन की आपकी कूटस्व नित्यता है संसार की परिणामी नित्यता है बना रहेगा लेकिन परिणाम होता रहेगा मिट्टी का कभी घट रूप में परिणाम कभी कपाल रूप में परिणाम मिट्टी तो बनी रहती है वो इसलिए चेतन बना रहता है मतलब है की दृष्ट शक्ति और दसों शक्ति की नित्यता होने के कारण अनादि संयोगों व्याख्याता इन दोनों का अनादि संयोग कहा जाता है किसका किसका ध्रिकोण इन दोनों की नित्यता होने से इनका संयोग कब से कहा जाता है अनादि ना। संयोग कहा जाता है तथा उत्तम उत्तम और वैसा आचार पंच है क्या ना। धर्मी, धर्मी नाम अनादि संयोगात धर्म नाम अपनी अनादि संयोग धर्मी का अनादि संयोग होने से धर्मी से लेना यहाँ पर गुण धर्मी से क्या लेना है कौन सतुर गुणों का अनादि संयोग होने के कारण धर्म मात्रा नाम है क्या तो हाँ अभी हाँ धर्मी नाम का अर्थ कि की इन गुणों का अनादि संयोग होने के कारण धर्मी यहाँ पर कारण कौन गुण कारण गुण है ना? कारण गुणों का अनादि संयोग होने के कारण है धर्म का कार्य धर्म से लेना है बुद्धि आदि कार्य तो गुणों का अनादि संयोग होने के कारण गुणों का अनादि संयोग होने के कारण गुणों के कार्य बुद्धि आदि का भी अनादि संयोग है धर्म मात्रा नाम करते हैं बुद्धि है। हाँ। इन गुणों का भी संयोग अनादि है बुद्धि आदि रूप धर्मो का संयोग भी अनादि है लग जाएगा सतुरस्तम गुणों का अनादि संयोग होने के कारण बुद्धि आदि रूप धर्मों का संयोग भी कैसा है अनादि है कल हमने निर्गुण सगुण को बताया था ना कि ये क्या है कि प्रकृति के गुण शत्रु है इनके रहित होने से पुरुष को क्या कहते हैं निर्गुण तो प्रकृति से रहित तो प्रकृति प्रकृति के गुणों से रहित प्रकृति के गुण कौन शत्रम और प्रकृति के गुणों से रहित तथा प्रकृति के गुणों के कारण होने वाले शोक मुंह आदि से भी रहित होने से क्या कहते हैं निर्गुण ये ये क्या निर्गुण है नेती नेती ध्यान देना जो आता है ना बृहदारण में जैसे देखना किसी व्यक्ति में अनंत गुण हो तो कहीं पर दो चार गुणों का वर्णन कर दिया जाए तो क्या इतने ही है उसके दो चार गुणों का वर्णन किया जाए फिर विचार उपस्थित होगा क्या इतने ही गुण हैं? जिसमें हजारों गुण है तो क्या दो चार गुण है तो क्या कहना पड़ेगा नहीं नहीं क्या कहना पड़ेगा मतलब इतने ही गुण है ऐसी बात फिर आपने दो चार गुणों का रोपण कर दिया तो क्या उतने ही है क्या नेती नेती। ने, इतने ही नहीं है मतलब ध्यान देना में मूर्त अमूर्त का वर्णन हुआ है मूर्त और अमूर्त गुणों का वहां पर वर्णन हुआ है तो फिर ये कोई सोचे क्या भगवान का इतना ही ऐश्वर्य है, है तो वहां पर अथात आदेशों ने वहां कहा जाता है कि परमात्मा इतना ही है तो क्या कहेंगे न इतना ही है तो क्या था जाएगा मतलब इतना ही नहीं है अर्थात वो इससे अधिक गुणों वाला है इससे अधिक ऐश्वर्यों का निषेध करने में तात्पर्यों तो का वर्णन नहीं होना चाहिए नेति नेति हमारी बात आई समझ में वह अमूर्तत्व और अमूरतत्व गुणों का प्रतिपादन किया और फिर यदि कोई सोचे क्या परमात्मा का इतना ही ऐश्वर्य है इतनी ही विभूति है इतना ही गुण है तो क्या कहा इतना मतलब इतना ही है ऐसी बात है? नहीं इतना ही गुण है ऐसी बात है? इसका मतलब इससे अधिक गुणों वाला है तो वहां पर गुणों की एकता का निषेध किया जाता है गुणों की सीमा का निषेध किया जाता है सर्वथा गुणों का निषेध नहीं किया जाता जी सर्वथा गुणों का निषेध करने में तात्पर्य हो तो श्रुति पुनः गुणों का वर्णन करने में प्रवृत्त नहीं हो सकती है और श्रुति पुनः गुणों का वर्णन करती इसका मतलब क्या है गुणों की सीमा का निषेध करने में तात्पर्य है क्योंकि सीमा जितना कह दिया दिया इतने ही गुण है ऐसी बात हुआ? नहीं है इस बात को ध्यान रखिएगा तो नीति नेति गुणों परिषेद नहीं होता भगवान के एक एक गुण की जो है ना था नहीं कोई पा सकता है एक एक गुण की कोई सीमा नहीं पा सकता है ऐसे भगवान में अनंत गुण विद्यमान है।, है ना गुण नहीं है ऐसी बात नहीं है और भगवान के गुण किसी उपाधि के कारण है माया के कारण है ऐसी बात भी नहीं है स्वाभाविक भी है पर स्वभाविक और जो ब्रह्म वैष्णव का होता है वो सोपाधिक नहीं होता है शुद्ध ब्रह्म उपास्य होता है पांडुरंग पांडुर श्रीकृष्ण क्या है शुद्ध ब्रह्म है कोई माया उपादी वाले नहीं है ये माया उपाधियों के जो उपास्य होंगे वही माया उपाधि वाले होंगे वैष्णवो का शुद्ध परमात्मा है विठल जो है शुद्ध ब्रह्म है माया उपाधि वाले नहीं है शास्त्र के अनुसार वेद के अनुसार एक बात समझना है माया ही नहीं रखी स्वाविक है अनुग्रह है स्वास्थ्यों पर अनुग्रह करने के लिए उपाधि वाला नहीं है कोई मजा से नहीं है तो ऐसा प्रसन्नता तो हमने बताया क्यों कल आया था ना निर्गुण जिसने बताया था निर्गुण सब ऐसा नहीं सोचेगा कि निर्गुण कोई श्रेष्ठ इससे कोई अलग है ऐसी बात नहीं है वही निर्गुण है प्राकृतिक प्रकृति के गुणों से रहित होने से वही निर्गुण है अलौकिक गुणों से युक्त होने से वही क्या है तो उससे कोई अलग होगा वो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कोई नहीं कहती है वो तो बहुत धर्म का ज्यादा प्रभाव होने से ऐसा हो गया शंकराचार्य ने बहुत बड़ा काम किया शंकराचार्य के समय बौद्धों का बाहुल्य था बौद्धों को राजाश्रय प्राप्त था राजधर्म था शंकर गीतरा गति थे बहुत कुछ किया उन्होंने लेकिन प्रभाव किसका था बुद्धों का इसलिए उनका यह बड़ा कार्य हुआ कि वेद के प्रमाण की स्थापना की इसलिए शंकराचार्य का हिंदू समाज बहुत बड़ा काम किया लेकिन उस समय ऐसा बुद्धों का प्रभाव था इसलिए उनके ही शब्दों का शंकराचार्य ने कर लिया प्रयोग विवर्ध अधिष्ठान अध्यक्ष बुद्ध शास्त्रीय शब्द इनका ही प्रयोग कर दिया पर बुद्धों के प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप में सत्य का शंकराचार्य नहीं कर सके और शंकराचार्य नहीं कोई दूसरा होता वो भी नहीं कर पाता परिस्थिति ऐसी थी, थी बात ये थी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया अगर कोई वो परम सत्य उठना ही है ऐसा कुछ नहीं है प्रासंगिक उन्होंने किया बाद में जो और आचार्य आए वैष्णव आचार्य है, आचार है उन्होंने जो और अपने आगे चिंतन किया वही समझना चाहिए और सुर्तियां हमारे सामने विद्यमान है सुर्तियाँ क्या कहती है देखा जा सकता है शंकर का तो बहुत बड़ा आभारी है हिंदू समाज तो उतना ही ऐसा कुछ नहीं समय के कारण उन्होंने ऐसा किया अब जैसे बौद्धों में भक्ति नहीं है ईश्वर की शंकर ने भी कहीं कहीं प्रस्थान भाषा में कहीं भक्ति व्यक्ति आई नहीं आई बौद्ध लोग क्या करते हैं कि आत्मा को तो किसी न किसी रूप में मानते हैं चाहे वो उसको शून्य कहें चाहे उसको क्षणिक कहें कुछ भी कहें किसी न किसी रूप में वो मानते हैं पर ईश्वर को वो नहीं मानते ईश्वर का प्रतिपादन नहीं है। तो शंकर ने भी वहाँ पर जो है ना एक उपाधि लगाकर मतलब किसी भी प्रकार लोग ग्रहण करें इसलिए उपाधि से भेद है एक है ऐसा ही वहां कह दिया तो यही वैदिक दर्शन की दूसरे दर्शनों से यही विलक्षणता है कि इसमें ईश्वर की भक्ति का प्रतिपादन है है ना ईश्वर का प्रसादन है तो मतलब उस समय यही संभव जितना उन्होंने किया तो हमने प्रसन्नता बोल दिया और ये है कि योग शास्त्र में भी क्या है ये जो है ना ज्ञान से जो है प्रकृति वगैरह का नाश माना नहीं जाता है है ना? प्रकृति का नाश माना नहीं जाता है और यही यही स्थिति है अभी तक किसी को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ जी हो गया तो संसार रहने नहीं चाहिए भ्रांति से प्रतीत होता है ये बात बनती नहीं है किसी ने ऐसा कहा हालांकि कहना नहीं चाहे कि सिर्फ पत्थर मारो सिर्फ बोलो भ्रम के सही है भ्रम तो साल नहीं जाना चाहिए तो सब कुछ है कि ना कुछ भ्रांति नहीं है कुछ नहीं। भगवान को ना जानना तो भ्रम है सीधी बात है इतना ही भ्रम है और कुछ ऐसा नहीं है, तो योग जो है ना फिर भी, अच्छा अच्छा भी अच्छा काम किया गौड कार्य जरूर बौद्धों से प्रभावित थे बहुत बौद्धों से ये जो मंडूक कारिका है बौद्ध दर्शन का एक ग्रंथ है नागार्जुन का लिखा हुआ माध्यमिक कारिका उसका शब्द सा अनुकरण किया है कुछ कारिता की कारिका मिल जाती ताज कर है है वो दोनों से प्रभावित थे हालांकि शंकराचार्य का प्रयास बहुत रहा है वो वो दोनों से अलग सफल शंकर तो दून तो का प्रयास पसंद नहीं है ओम पूर्ण से